प्रश्न उत्तर जीप माला विविध जिज्ञासा संवेदनशीलता और स्वसंवेद में क्या अंतर है समाधान जो व्यक्ति दूसरों के दुख समझता है उस व्यक्ति को संवेदनशील कहा जाता है आजकल व्यवहारिक भाषा में संवेदनशीलता का अर्थ है दूसरों के दुख को अनुभव करके उसे दूर करने का प्रयास करना आपके अंदर बहुत से गुण ऐसे हैं जो दूसरों के द्वारा भी जाने जा सकते हैं कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें आप ही जान सकते हैं दूसरा नहीं जान सकता ऐसे गुणों को स्वसंवेद्य कहते हैं जिज्ञासा किसी किसी बालक को पूर्वजन्म की घटनाएं याद रहती हैं यह किस बात का लक्षण है समाधान शास्त्र में आता है कि किसी साधक के जीवन में अपरिग्रह की प्रतिष्ठा हो जाए तो वह किसी के भी पूर्वजन्म की घटना को जान सकता है यह बात विशेष है यदि किसी बालक को केवल अपने पूर्वजन्म की घटनाओं का स्मरण है तो यह किसी विशेष लक्षण का संकेत नहीं करता हमने ऐसे बहुत से बालक देखे हैं जिनको बचपन में स्मरण रहता है और बाद में भूल जाते हैं जिज्ञासा मनुष्य जीवन में पूर्ण स्वतंत्र होने का क्या उपाय है समाधान यहाँ पर स्वतंत्रता से आपका क्या तात्पर्य है लोक में जिस स्वतंत्रता की प्रसिद्धि है वह तो किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं है शरीर की दृष्टि से तो न कोई व्यक्ति स्वतंत्र है न कोई न ही कोई राष्ट्र और न ही प्रकृति सभी न किसी न किसी नियम से बंधे हुए हैं हां, स्वरूप की दृष्टि से सभी स्वतंत्र हैं इसलिए अगर आपको पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए तो स्वरूप प्राप्ति का उपाय करना चाहिए जिज्ञासा इष्ट किसे कहते हैं उसकी प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए समाधान जो अत्यंत चाह का विषय हो उसे इष्ट कहते हैं जिसको जीवन में सब कुछ मान लिया उसे इष्ट कहते हैं इसलिए किसी का इष्ट धन है किसी का पद प्रतिष्ठा है किसी का स्त्री है किसी का किसी विरले का ही इष्ट परमेश्वर है जैसा जैसा इष्ट है उसकी प्राप्ति का साधन भी वैसा वैसा है यहाँ पर एक बात अवश्य ध्यान रखें सच्चा इष्ट परमेश्वर ही हो सकता है, है। इसलिए उसे प्राप्त करने का ही उपाय करना चाहिए जिज्ञासा आजकल प्रशासन तंत्र एवं जनप्रतिनिधियों में निष्काम कर्मयोग का अभाव दिखाई दे रहा है इसमें क्या हेतु है, है समाधान आजकल प्रशासन तंत्र में एवं जनप्रतिनिधि के रूप में निष्काम कर्मयोगी का पहुंचना ही कठिन है इसलिए वहाँ निष्काम कर्मयोगियों का अभाव दिखाई दे रहा है इसमें मुख्य हेतु तो कालचक्र को ही समझना चाहिए यह कालचक्र घूमता रहता है शिष्ट त्रिगुणात्मक का है शिष्ट में किसी एक गुण का भोग होता है और अन्य की तपस्या होती है जिस समय जिसकी प्रधानता होती है उस समय उसका भोग होता है और अन्य दबे रहते हैं इसलिए उनकी तपस्या होती है पहले जमींदार लोगों का भोग होता था और छोटे लोगों की तपस्या आज उसका उल्टा देख रहे हैं उनको जो पहले दबाया गया यह उसी का परिणाम है उनकी तपस्या हो गई और वे ऊपर आ गए आज उनसे डरना पड़ रहा है यह परिवर्तन ऐसे ही नहीं हुआ इसके पीछे यह रहस्य है इसी प्रकार वर्तमान में सत्वगुण की तपस्या चल रही है और रजोगुण तथा तमोगुण का भोग चल रहा है इसलिए वर्तमान में सत्व का फल दिखाई नहीं दे रहा है आजकल सात्विक लोगों को सहन करना ही पड़ता है लोग भी रजोगुण और तमोगुण का ही आधार लेना अधिक उचित समझते हैं किसी राजनीतिक दल ने किसी गुंडे को प्रतिनिधि बनाया है तो दूसरे दल वाले भी गुंडे को ही प्रतिनिधि बनाएंगे उनसे पूछो कि गुंडा जीत कर क्या करेगा तो कहेंगे इसके अतिरिक्त कोई समाधान नहीं है सज्जन व्यक्ति उसका मुकाबला नहीं कर सकता ऐसे में निष्काम कर्मयोगी मिलने कठिन हैं पर एक बात निश्चय करके रखनी चाहिए कि वर्तमान में आप जो सत्व का बीज बो रहे हैं वह निष्फल नहीं जाएगा एक समय अवश्य आएगा जब सत्व की तपस्या बढ़ जाएगी और रजोगुण तमोगुण भोग से थककर कमजोर हो जाएंगे तब सृष्टि में कोई ऐसी हलचल होगी जिससे लोगों की सोच ही बदल जाएगी यह विचार उत्पन्न होने लगेगा कि भौतिकवाद तो विनाश की ओर ले जाने वाला है तब लोगों का मन अध्यात्म की ओर झुकेगा उस समय सत्व प्रबल हो जाएगा उसकी जय होने लगी तब समाज में चाहे वह प्रशासन तंत्र में हो या जन प्रतिनिधि के रूप में कर्मयोगी दिखाई देने लगेंगे